विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस खास एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ शामिल गदरे हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बदलापुर में रहते हैं और वहाँ पर शहवास करके एक आश्रम है जो सीनियर सिटीजन है उनकी देख करती है और काफी समय से अच्छी तरह से एक्टिवली काम कर रही हैं तो श्यामल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड नमस्कार मैं श्यामल गदरे रहने वाली बदलापुर की हूँ मेरे पिता का नाम काशीनाथ गदरे, मदर का नाम है उमाबाई गदरे। मैं अट्ठावन साल की हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर की सर्विस कर चुकी हूँ मेरे पोते के लिए मैंने वॉल्ट्री रिटायर रिटायरमेंट ली थी बारह साल पहले लेकिन पहले से मेरा ख्वाब ऐसा था कि कुछ समाज के लिए कार्य करूं इसके लिए मैं यहां अभी कार्यरत हूं यहां मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी लेकिन फिर भी वो सारे बातों में इतनी तरबेज थी सिलाई काम खाना पकाना बाहर का एक उनका लेडीज़ लोगों का जो मंडल था उसकी वो प्रमुख थी सभी बातें वो बहुत अच्छी तरह से संभालती थी उसके साथ साथ हमारे तीनों मतलब मेरा एक भाई और मेरी एक बहन और मैं तीनों को बहुत अच्छी तरह से उसने संभाला है संस्कार बहुत अच्छी तरह से दिए हुए हैं क्योंकि मेरे पिताजी सुबह से शाम तक काम पे जाते थे वो बॉम्बे म्युनसिपल कॉर्पोरेशन में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे मम्मी घर में रहती थी लेकिन बहुत अच्छी तरह से हमारी पढ़ाई के बारे में ध्यान रखती थी हमें बहुत अच्छी तरह से संस्कार देती थी पिताजी भी बहुत होशियार थे पिताजी मेरे बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे तो उनके ऊपर पैसा लेने के लिए बहुत सारा प्रेशर आता था लेकिन वो इतने विचार के पक्के थे कि उन्होंने लास्ट तक कभी भी करप्शन नहीं होने दिया और उनके ऊपर जब भी बर्डन आया तो सर्विस के पहले दो साल पहले ही उन्होंने निवृत्ति ले ली मम्मी की होशियारी और पिताजी का ये गुण मेरे आगे के ज़िंदगी में मुझे इतने काम आए कि मैं जब पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर थी तो लोग मेरी तरफ़ आँखें फाड़ फाड़ के देखते थे कि भाई ये ऐसी कैसी है कि न, कुछ भी हो जाए लेकिन झुकती नहीं है ये मेरा स्वभाव था चामल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अपने माता पिता को याद किया आपने और उनके विशेष बातें हमको सुनने को मिला बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहें और काम भी किया उसके बाद फिर इस होम को आप चला रहे हैं सीनियर सिटीजन को संभाल रहे हैं तो इसके पीछे दो तत्व है कहीं ना कहीं लोग सोचते होंगे ना ऑफिसर होके फिर ये काम क्यों कर रहे हैं तो इसके पीछे का रहस्य और फिर पुलिस में भर्ती आप फीमेल होने के नाते आपको और भी जॉब कर सकते थे पुलिस में ही क्यों भर्ती हुए एक्चुअली पुलिस में मैं भर्ती अपने आप से नहीं हुई सब में सच्ची बात तो मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाने गई थी जब अचानक से मुझे ये कॉल मिला जो कि मुझे पता नहीं था कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का कॉल है वहाँ कोई हमारे आ, ससुराल के रिश्तेदार थे उन्होंने मेरे मुझे पहचाना और बोला कि भाई एक कॉल है मैं दू क्या तो मैंने मेरे हसबेंड को पूछा तो उन्होंने हाँ कर दिया तो मैंने ले लिया साइन करके घर में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का कॉल है मेरी हिम्मत जब भी नहीं थी फिर भी मेरे हसबेंड ने और मेरे ससुर जी ने मुझे इतना पुशअप किया कि नहीं जाना चाहिए करके तो देख क्या होता है देखेंगे एक बार मैं अंदर चली गई तो फिर चली ही गई क्योंकि मम्मी पापा के पुण्याई के ऊपर से मैं इतनी थोड़ी बहुत होशियार थी तो आगे चलते चलते चलते चलते गई तो पूरा करके ही वापस आई ऐसे मेरी सर्विस लग गई उसके बाद मेरी शादी होने के बाद में मेरी सर्विस लग गई मेरे हस्बेंड ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया बच्चा हो गया दो साल का उसके बाद में मेरे को सर्विस लगी फिर भी मेरे हस्बेंड की आ, सपोर्ट की वजह से मैं इतना सारा काम कर सकी आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी आज मुझे एक लड़का है बहू है दो पोते हैं मेरा परिवार अच्छा खासा है सब में बड़ी बात तो यह है कि पहले से ही मेरे दिमाग में या बोलो बचपन से ही मुझे सामाजिक बातों में बहुत सारी रुचि रहती थी जब मैं खेलने को जाती थी तभी भी मैं वही करती थी कॉलेज में थी जब भी वही किया अभी डिपार्टमेंट में मुझे ऐसा मिला कि बहुत सारे लोग सामने आए मदद करने की सेवा करने की मुझे संधि मिल गई और उसके बाद वही दिमाग में रह गया कि भाई कुछ तो करना है और सब में ज़्यादा रुचि मुझे बुढ़ापे में मतलब बूढ़े लोगों में है कि जिनकी मैं सेवा कर सकूं मेरा नसीब इतना अच्छा है कि लास्ट तक मैंने मेरी मम्मी की सेवा की मेरे घर में थी भाई होने था लेकिन उसके पास नहीं गई डैडी भी मेरे मेरे ही घर में लास्ट तक थे और उसके बाद मैं यहाँ चली आई यहाँ आने की भी एक वजह है जैसे कि मेरी सर्विस है वैसा ही यहाँ भी हो गया मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँ लेकिन मेरी एक चाची है वो यहाँ रहती है उसको बाल बच्चे नहीं हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उनको मैं मिलने के लिए जब आती थी तो यहाँ के लोगों ने मुझे देखा और मुझे डायरेक्टली इंटरव्यू को बुला लिया मुझे पता भी नहीं था कि ये ऐसा करेंगे तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ कोई ऐसी खास पर्सनालिटी चाहिए कि जो कमांड कर सके इन लोगों के ऊपर और बाकी के लोगों के ऊपर क्योंकि हमारे जो ट्रस्टी लोग हैं वो बहुत बिजी रहते हैं उनको यहाँ आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो उनके लिए यहाँ कोई ऐसा यह एक सक्षम व्यक्ति होना चाहिए ऐसी उनकी डिमांड थी तो मैंने सोचने की कही उनको तो उन्होंने बोला नहीं एक महीना करके देखिए, अगर नहीं जावा तो फिर बाद में सोचेंगे ऐसा हो गया और अब अभी तक मैं यहाँ हूँ <laughs> <laughs> दोनों तरफ ऐसा ही हो गया मेरा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस का और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाय लक आपको ये सारी चीज़ें मिली और आपको उसको आपने उसे अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी सम, समझ के उसको अच्छी तरह से निभाया भी और हमें खुशी हो रहा है कि इस तरह की जो चीज़ें हमारे बीच में आती हैं जब, जब हम जब हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं तो उसमें अच्छा कर पाते हैं और आप अच्छा कर रहे हैं हमें खुशी है आइए आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में एक गीत सुनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको हिंदी फिल्मी पुरानी गीतों में से कौन सा एक गीत जो आपको टच ही लगता है जिसे आप बार बार सुनना पसंद करते हैं एक गीत है जो मेरे जीवन को टच करता है जिंदगी गल लग गली बस जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया है उसने इसके लिए तो चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं ये जिंदगी जो गीत है हमें अपने जीवन में जीने के लिए मोटिवेशन देता है तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं गदरे जी से बात करेंगे आप सुना है रेडियो नाइनटी 90.4 फोर सुनते रहो मुस्कर रहो है जिंदगी <ड़ी> <आगी> <ड़ी> <ड़ी> हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया हमने बहाने से चुप लगा ले है जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना है जिंदगी गले लगा ले जिंदगी किनारा मिल गया है जिंदगी है जिंदगी गले लगा ले जिंदगी गले लगा ले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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ही अच्छी बातें हो रही हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान शमल गदरे जी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और वर्तमान समय में अः सभा जो आश्रम है जहां पर सीनियर सिटीजन का केयर करते हैं उनको देख रेख करते हैं और ये भी उनको एक बाई जैसे कहा अपने चाची जी से मिलते मिलते उनको ये चीज मिली है तो चाची भी यही पर है और उनको अच्छा लगता है यहाँ पर इन लोगों को संभालना और उनका केयर करना जैसे उन्होंने अपने अनुभव में बताया समाज सेवा उन्हें पहले से ही एक अंदर था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं उसको अच्छी तरह से कर पाऊँ तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी आज मिली है और उसको अच्छी तरह से संभाल रहे तो मैं चाहूँगा कि जीवन में बहुत सारे लोग हमारे आते हैं जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दो व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत ही यादगार बने रहते हैं उनकी यादें बनी रहती हैं ऐसे कौन हैं जिन्हें आप आज भी याद करते हैं यहाँ के जो ओनर हैं चंद्रशेखर दामोदर भिड़े जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उनके बारे में थोड़ा बहुत बोलना चाहती हूँ मैं कि सिर्फ देखने से उन्होंने मुझे बुलाया और इतना सारा विश्वास मुझ पर दिया क्योंकि सब में बड़ी बात तो ये है कि उनका जो सोच है वो इतनी बड़ी है कि जो सहवास ओल्ड एज होम ये उन्होंने चालू किया है तो वो सोचते हैं कि ये ओल्ड एज होम नहीं है सेकंड इनिंग होम है लोगों की जो सेकंड इनिंग चालू होती है वो यहाँ चालू होती है क्योंकि जब भी हम लोग कॉन्फिडेंटली काम करते रहते हैं तभी हम अपने पैरों के ऊपर खड़े रह कुछ ना कुछ कर सकते और जब भी हम डायरेक्टली डिरेक्टली बेड रिटर्न हो जाते हैं तभी हमारे पास कोई भावना नहीं रहती लेकिन ये बीच में का जो समय रहता है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है और हमें ज़िंदगी जीनी भी है और ये जो बातें हैं वो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पकड़ ली और उस हिसाब से ये जो सहवास बनाया हुआ है उन्होंने उनकी जो स्ट्रक्चर जो है वो भी इतना अच्छी तरह से उन्होंने बनाया हुआ है कि सब लोगों को कैसे उजाला मिले सूरज की पहली किरण कैसे मिले जो शांति इन लोगों को चाहिए वो कैसी यहाँ प्रस्थापित हो हरियाली यानी कि गार्डन ये जो बनाया हुआ है उन्होंने यहाँ पे ये इतना अच्छा है कि ये उम्र के लोग हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग 80 प्लस है जैसा कि मैंने कहा कि हम उनको मतलब उनके लिए कॉन्फिडेंस भी नहीं है और एकदम वो बेड के ऊपर भी नहीं है जीना तो चाहते हैं लेकिन जिंदगी है इसके लिए जीना चाहते हैं ये उनकी भावना है लेकिन उस हिसाब से ये जो बनाया हुआ है तो इन लोगों को इतना स्फूर्तिदायी है कि वो बहुत खुश रह सकते हैं जो वॉकिंग ट्रैक है उसके ऊपर मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग करते हैं उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं चल सकता हूँ मैं फिर सकता हूँ हाँ जो यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके लिए उ, उनका मन बहलता है खाने पीने की इतनी सारी सुविधाएं परफेक्ट डाइट है जैसे कि ये ये एज ग्रुप को जैसा चाहिए वो टाइम उन्होंने बराबर डायटिशियन के सल्ले से फिट किया हुआ है सब में बड़ी बात तो ये जो यहाँ का जो माहौल है सहवास का उन्होंने इतना अच्छा रखा हुआ है कि यहाँ हम लोग पेशेंट या बेड रिटर्न क्यों नहीं लेते हैं उसका भी एक मोटिव है क्योंकि पेशेंट और बेड रिटर्न लोग जब हम लेंगे तभी यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी साइकोलॉजी इतनी कमज़ोर है कि उनमें वो अपने को देखना चालू कर देते कि अगर मेरा ऐसा हो गया तो क्या करूँ मैं तो इसके लिए ये जो बीच का जो रास्ता हमारे सर ने चुना हुआ है कि वह निकाला हुआ है वो उनके लिए है ख़ास तौर के ऊपर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सहवास के बारे में और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है खास उन लोगों के लिए है जो अपना जीवन जो है अच्छी तरह से जी सकते हैं स्फूर्तिदायक जीवन जिए ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसके लिए आप उन्हें याद करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे आप ओल्ड एज की बात हो रही है एटी प्लस वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो इनका ध्यान कैसे करते हैं इनका टेक केयर कैसे आप करते हैं या ओल्ड एज में हमें अगर कोई हमारे घर में है ओल्ड एज वाला व्यक्ति है 84 वाला है 80 है 60, 70 है तो उन सभी का टेक केयर कैसे है? कर सकते हैं उसके लिए टिप्स बताएं। घर की बात तो और रहती है क्योंकि ये ओल्ड एज मतलब 80 प्लस वाला कोई व्यक्ति एक ही रहता है घर में यहाँ तो 40, 40 लोगों को साथ में लेके जाना पड़ता है क्योंकि जितनी व्यक्तियाँ हैं उतनी प्रकृतियाँ हैं हर एक का स्वभाव अलग अलग है और इनकी जो उम्र है उस हिसाब से उनको इतना सारा अनुभव है कि अगर हम कुछ कहने के लिए जाएं तो वो जल्दी से मानते नहीं क्योंकि उनका कहना है कि जो मैं कहती हूँ या तो मैं कहता हूँ वो ही सही है तो उनको कभी कभी प्यार से कभी कभी लाड़ से और कभी कभी क्रोध से थोड़ा थोड़ा बहुत जैसे कि मम्मी पापा अपने लिए करते हैं मम्मी कभी डांटती है कभी प्यार करती है पापा कभी डांटते हैं कभी प्यार करते हैं उस हिसाब से उनके साथ में पेश आना पड़ता है समझाना पड़ता है उनको कि भाई आप अकेले नहीं हो आपके साथ में आपके बहन भाई चालीस जन हैं तो अकेले को हमको नहीं दे सकते हम ये बार बार उनको समझाना पड़ता है सब में बड़ी बात तो ये है कि वो मानते तो नहीं है लेकिन फिर भी उनको इतना मालूम है कि हम घर छोड़ के यहाँ आए हैं ये अकेली भागदौड़ कर रही है हमारे लिए तो हमको इनका कहना मानना चाहिए ये वो अंदर से समझते हैं लेकिन थोड़े बहुत नाराज़ होते हैं कभी खुश हो जाते हैं मैं इतनी ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए करना चाहती हूँ कि वो कैसे खुश रहे मैं इतनी जब द, दिन भर भाग जब भी करती रहती हूँ वो मेरे में रहती हूँ मैं लेकिन ये जो देखने वाले रहते हैं, जैसे कि मेरे मम्मी के सामान है पापा जी के सामान है, वो फिर कभी कभी मेरा हाथ पकड़ते हैं और पूछते हैं अरे तू आराम कभी करेगी ऐसा जब वो मुझे पूछते हैं तो मेरे को पूरे दिन का जो भाग है थकान है पूरी तरह से मेरी निकल जाती है और रात को जब मैं तकिए के ऊपर मेरा सिर रखती हूँ तभी मैं समाधान से सुकून से सो सकती हूँ कि भाई चलो आज का दिन पूरी तरह से अच्छा गया इमरजेंसी कभी कभी रहती है इसलिए मैं 24 फोर आवर्स यहाँ रहती हूँ मैं बदलापुर वेस्ट में ये जो शहवास है वहाँ रहती हूँ मेरा घर है बदलापुर ईस्ट में मेरे बहू को और लड़के को जब भी छुट्टी मिलती है वीकली ऑफ उसको बोलते हैं तभी मैं दो घंटे खाना खाने के लिए घर पर जाती हूँ हर सैटरडे को शाम को लेकिन मैं रहती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं लगती घर में अभी इतनी इन लोगों की आदत पड़ गई है मुझे और इन लोगों को मेरी कि मेरे दरवाजे की जब कड़ी बजती है तो सब आराम से सुकून से सो जाते हैं कि नहीं मैडम आ गई है अभी हम लोगों को अगर कुछ हो भी गया समझो तो वो है इतना उन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा दिया हुआ है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह का आपका एक्सपीरियंस इनके साथ है और कैसे वो लोग बिहेव करते हैं एक नेचर को आपने समझा है और उनके भावनाओं को समझकर आप अपने जीवन को उनके लिए दे रहे हैं सेवा कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको आ, लाइफ में हम लोग हर बार जैसे जैसे थोड़ा सा आ, मुश्किल सिचुएशन आता है तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो मुश्किल घड़ी में आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं मोटिवेशन की बात ही जिंदगी में कभी मुश्किल घड़ी आई तो सब बातें मैं भगवान भगवान के ऊपर छोड़ देती हूं। भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट बोलती हूं कि भाई मेरा एग्जाम का टाइम आया है मैं भाग रही हूँ आप देख रहे हैं बस बाकी किसी अपेक्षा की गुंजाइश नहीं रहती है मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने अनुभव के जो बातें है वो आज के इस एपिसोड में आपने शेयर किया और करता तो हमारे सभी श्रोताओं को भी इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं एक नई मोटिवेशन मिली होगी और आप भी अपने जीवन में हमेशा जैसे इन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी मना परीक्षा की घड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब परीक्षा आती है तो हमें पूरी तरह से अटेंटिवली उन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है फिर भले जो भी हमारे सपोर्टिवस हो या कैसा भी जो एक्सपीरियंस है वो होगा लेकिन हमें उस समय पूरी तरह से तैयार होकर उस चीज़ को उस सिचुएशन को हैंडल करना है हम अपनी तरफ से कोई कमी ना रखें। जिंदगी में एक ही बात सीखी हूँ डू वर्क हार्ड बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो तो उनका अच्छा स्लोगन है तो चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो करते चलो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 क्या है भला जीवन के जीने किए हैं कला कर तू मेरे